नैना मैडम एक ऑफिसर नैना से कुछ पूछने के लिए रुका लेकिन नैना ने बिना उसकी बात सुने ही कह दिया जाओ जाओ जल्दी करो मैं और विक्रांत सर यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे बाद में हम भी आते अब किसी की कोई भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई सब चुपचाप वहां से निकल गए सभी बाहर खड़ी अपनी अपनी गाड़ी से निकल गए विक्रांत को भी माहौल की गर्मी समझ में आ रही थी उसे पता था कि नैना इस वक्त बहुत गुस्से में है फिर भी उसके दिमाग में न जाने क्या आया उसने नैना से नैना ये डांस क्लब कहाँ है मैं आज तक डांस क्लब कभी नहीं गया नैना ने उसे गुस्से में लाल आंखों से घूरा और फिर उसके करीब आकर बोली विक्रांत भाग जाओ यहां से जितनी जल्दी हो सके और जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागो दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे नैना तुम्हें अब इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आखिर शुरू तो तुमने ही किया था ना तो क्या मैं बस चुप होकर अपनी बेजती करवाता रहता मैंने भी अपनी तरफ से रिप्लाई कर दिया तो तुम्हे बुरा लग रहा है बताओ ये क्या लॉजिक हुआ भला नैना इस वक्त विक्रांत से बात करके अपना दिमाग और ज्यादा खराब नहीं करना चाहती थी इसलिए तीन चार लोग खड़े थे इस वजह से नैना को थोड़ा वेट करना पड़ रहा था आखिर विक्रांत को भी यहाँ से उठकर बाहर जाना पड़ा बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ की यहाँ से उसका घर काफी दूर है वो नैना की गाड़ी से यहाँ तक तो आ गया था लेकिन अब यहाँ से वापस कैसे जाए ये बड़ा सवाल था अच्छा तो नैना मुझे इतनी दूर इसलिए लेकर आई थी ताकि मुझे यहाँ से अकेले छोड़कर सके। नैना अभी शायद तुम्हें विक्रांत के ताकत का अंदाजा नहीं लगा है नैना ने भले ही विक्रांत के साथ ऐसा व्यवहार किया हो लेकिन ना जाने क्यों विक्रांत को अब नैना की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा था कहीं न कहीं विक्रांत अब नैना को पसंद करने लग गया था और वो इतनी जल्दी सिर्फ नैना के द्वारा भगाए जाने के बाद उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था फिलहाल अभी उसे यहां से जाने के लिए कैब बुलानी पड़ेगी विक्रांत होटल के गेट पर खड़ा होकर यह सब सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में एक बेवकूफी से भरा आइडिया है उसने सोचा कि क्यों ना नैना की गाड़ी के पास कहीं छुपकर बैठ जाऊं और जब नैना गाड़ी का डोर ओपन करे तभी मैं चुपके से गाड़ी में दाखिल हो जाऊं विक्रांत का दिमाग बिल्कुल अलग ही चलता है वो सामने खड़ी नैना की व्हाइट एंड रेड पजेरों को ध्यान से देख रहा था तभी उसकी नजर गाड़ी के करीब ही बैठे दो आदमियों पर पड़ी दोनों वहां बैठे डिनर कर रहे थे उन दोनों की इस हालत में देखकर विक्रांत के दिमाग में एक और बेहूदा आइडिया आया उसने अपने वॉलेट से पांच सौ रुपए का नोट निकाला और जान बुझ कर अपने कदम लड़खड़ाते हुए उन दोनों के पास पहुंच गया वो वो गाड़ी देख रहे हो वो जो गाड़ी है वाइट पजेरो हाँ भाई दिख रही है क्या हुआ उसके ऊपर टॉयलेट करके आओ क्या क्या क्या बकवास कर रहे हैं मोटे आदमी ने कहा लेकिन तब तक विक्रांत ने दूसरा 500 का नोट निकाल कर टेबल पर रख दिया लेकिन वो किसकी कार है और ये वहां बैठे दूसरे पतले आदमी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले विक्रांत ने पांच का एक और नोट पर रख दिया वो दोनों आदमी एक दूसरे का मुंह देखने लगे विक्रांत को लग गया था कि उसका काम हो गया अब ये वक्त था बार्गेनिंग करने का जिसमें विक्रांत माहिर था दो पैसे उठाए और तो दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कहा तब तक वो मोटा आदमी वहां से उठकर गाड़ी की तरफ बढ़ चला था विक्रांत ने वापस वॉलेट से पैसे निकालकर टेबल पर रख दिए उस मोटे वाले आदमी ने गाड़ी के पास जाकर अपने पेंट की जिप खोल दी और वो वहां पेशाब करने लग गया तभी विक्रांत की नजर रेस्टोरेंट के गेट से आती हुई नैना पर पड़ी उसे देखकर विक्रांत के तो होशी उठे आगे हो चुपचाप ये क्या कर रहा सारे रुख बताती हूँ नैना के चिल्लाने की आवाज विक्रांत के कानों में आ रही थी लेकिन विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की अगर कहीं नैना को ये पता लग गया कि इन सब के पीछे विक्रांत है तब तो आज कयामत ही आनी थी वो सच में विक्रांत का खून कर देती इसलिए विक्रांत ने पीछे मुड़कर ये देखने की भी हिम्मत नहीं की कि वहां क्या हो रहा है थोड़ी ही देर में वहां से किसी के पिटने की आवाज आई विक्रांत को पता लग गया था कि अब नैना का कहर शुरू हो चुका है नैना लगातार उस मोटे आदमी पर लात घूसे चलाई जा रही थी और इसके साथ ही उस आदमी के चीखने की आवाज भी सुनाई दे रही थी तभी उसके साथ पतले वाले आदमी की आवाज आई हेलो एक मिनट आप उसे मार क्यों रही हैं? हम बैठकर बात कर सकते हैं ना? उसके इतना कहने के कुछ सेकंड बाद ही उसके भी रोने की आवाज सुनाई देने लगी विक्रांत अभी भी पीछे नहीं मुड़ा था वो अपना सिर नीचे किए चुपचाप सड़क पर बढ़ा जा रहा था अरे भाई कोई बचाओ बचाओ मार रही हैं। पिटते हुए ही दोनों चिल्लाने लगे तब जाकर वहाँ आस के कुछ लोगों ने नैना को चारों तरफ से घेर लिया विक्रांत ने अब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ नैना अकेली थी और उसे छह सात लोगों ने घेर रखा था विक्रांत शॉक्ड रह गया वो नैना के साथ एक छोटा सा मजाक करने चला था और मजाक का नतीजा इस हद तक बढ़ जाएगा विक्रांत ने सोचा भी नहीं था